बरगद का पेड़ था उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर रहने लगा हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा लेता एक बार जब कौ और कौवी कौँण जल्दी भोजन पाकर लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा अंडे खाकर सर्प चला गया कौ ने कौवी को ढाड़स दिलाया प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है हम कोई न कोई उपाय सोच ही लेंगे। ले, ले। ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़कर उसने काफी ऊपर टहनी पर फिर से घोंसला बनाया और कौवे कहा, कहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है चील, चील सांप की बैरी है, है। दुष्ट, दुष्ट सर यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा कौवी की, की बात, बात मानकर कर ने नए घोंसले में अंडे, अंडे सुरक्षित रखे और उनमें से बच्चे भी निकल आए उधर सर उनका खाली घोसला देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी भी भी शायद वहां से चले, चले गए हैं पर दुष्ट है तो लगाता रहा उसने देखा कि कौआ कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है एक दिन सर खो से निकला और उसने कौवी का नया घोसला खोज निकाला घोंसले में कौआ दंपति के तीन नवजात शिशु थे दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट उन्हें एक, एक एक करके खपा खप निगल गया और अपने खो में लौटकर डकार लेने लगा कौवा और कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए घोसले में हुई टूट फूट और नन्हे कऊ के कोमल पंख बिखरे देखकर कर वे सारा माजरा समझ गए कवि की छाती तो दुख से फटने लगी, वह बिलख बिलख कर रोने लगी। तू तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे कौआ बोला नहीं यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है पर यहां से भागना ही उसका हल नहीं है विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी लोमड़ी के पास गए। ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा मित्रों तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है जिससे उस दुष्ट सर्फ से छुटकारा पाया जा सकता है लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब उन दोनों को बताई यह तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा करने आती थी उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों और आभूषणों पर नजर डाली सबसे ऊपर राजकुमारी का प्रिय हार रखा हुआ था कौवे ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काव का शोर मचाया जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया सभी सहेलिया चीख उठी देखो, देखो देखो देखो वो राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौआ हार, हार लेकर धीरे धीरे उड़ता दिरे दिरे चला जा रहा था सैनिक, सैनिक उसी दिशा, दिशा में दौड़ने लगे कौआ सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौमी राजकुमारी का वह हार इस प्रकार गिराया कि सांप वाले साह के भीतर जा गिरा सैनिक दौड़कर कर खोह के पास पहुँचे उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहाँ हार और उसके पास में ही एक काले सर्फ को कुंडली मारे देखा वह चिल्लाया पीछे हटो सब, सब पीछे, पीछे हट जाओ अंदर एक बड़ा, बड़ा सा, सा काला नाग है सरदार ने खो के भीतर भाला मारा सर घायल हो गया और, और फुफकारता हुआ बाहर निकला जैसे ही वह बाहर आया सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले इस प्रकार बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए कौआ और कौवी ने अपने बच्चों की रक्षा की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंच तंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी दुष्ट स्वर भारती परिमल